पुराण ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी जटाधारी तपस्वी से कहा सखी बोली साधो तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ आप सुनना चाहते हो तो सुनिए मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं उन्हीं के लिए तीन वर्षों से तपस्या कर रही हैं भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तब प्रारंभ किया है वे परवर इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ सुनिए यह प्रवर राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही हैं वे श्रेष्ठ आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद विदया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुँह से कहे जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही जो कहने लगी पार्वती बोली जटाधारी विप्रवर मेरा सारा वृत्तांत सुनिए मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह जो का त्यों सत्य है उसमें असत्य कुछ भी नहीं है मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ असत्य नहीं मैंने साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का ही वरण किया है यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूं ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण बोले इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है किंतु देवी तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया तो ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा पार्वती बोली विप्रवर आप क्यों जाएंगे ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्तिभाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ तो भी यथार्थ बात कहता हूँ तुम सावधान होकर सुनो वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं सिर पर जटा धारण करते हैं धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं हाथ में भीख माँगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं वे विष खा कर ही पुष्ट होते हैं अभक्ष भक्षी हैं उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं उनका जन्म कब कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं उनके एक दो नहीं दस भुजाए हैं देवी मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक भिक्षुक की भारिया है इतना ही नहीं उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया किंतु शंभु को छोड़ दिया सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही शंकर जी को भी त्याग दिया